यत्र, यत्र तत्र तत्र रघुनाथकर्तनम त्र तस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसातक मधुर मधुर स्वरूपम् कर्माते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्या प्रलक्ष परम पोमल कूजयेणु श्यामय कुमारकः वेद वेद ब्रह्म सता हृदय मम पूज रामे राम मधुरम मधुराक्षर आविता शख वे वाकिल निगमकलोलित फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुत गवत रसमल मुहुर हो रिका भुवि भावुका सुनीचे नरोरपि सहिष्णुना मानदे मान नीर्तनीय सदा हरी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 हरा हर महाव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मुहरा रे जेनाथ नारायण वासुदेव जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नाराण द्वाम पुषौलोक पच्चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य उत्तम पुषस्त्न्न्यपरमे उदाहोकत्रय बिभर्त व्ययश्वर यस्माक्षरमती तो हम्क्षराद्तम्लोके वेदे चथ पुषोत्तम नारायण, भगवत्द शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने बताया पूर्व के अध्यायों में आध्यात्म का जो कुछ प्रतिपादन किया गया उत्तर के अध्यायों में जो कुछ प्रतिपादन होना है उन सब सबका सार्थ पंद्रहवें अध्याय में सन्निहित है समग्र वेदार्थ सूत्र शैली में इस अध्याय के माध्यम से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 इस दृष्टि से प्राण का प्राण जब कहेंगे प्राण से प्राण तब संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होगा वो प्रसिद्ध प्राण का ज्योतक होगा प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो शब्द होगा वह प्रत्येगात्मा अंतरात्मा या परमात्मा का वाचक होगा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 कि किस अभिप्राय से यहां पर पुरुष कहे गए पुरुष को एक क्षर कहा गया अक्षर कहा गया पुरुष की विपत्ति क्या है पूर्णत्वाद पूरी जो पूर्ण है उसका नाम पुरुष होता है और आत्मा होकर हृदय में स्फुरीत है उसका नाम पुरुष होता है अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का नाम पुरुष होता है पुरुष एकमात्र भगवत तत्व परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व या प्रत्येगात्म तत्व ही सिद्ध है लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण अथवा उसकी उपाधि होने के कारण शार और अक्षर को भी पुरुष कह दिया गया इस प्रकार से एक मनोरम तथ्य प्रकाशित होता है यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तमक होता है उपाधि के अनुरूप अभिव्यंजक संस्थान के अनुरूप या अवच्छेदक के अनुरूप उपहित की अवचिन्न की संज्ञा बन जाती दूसरी बात यह है की ऊपर से विचार करें तो परमात्मा तत्व का जो अभिव्यंजक संस्थान है वह परमात्मा तत्व के अनुरूप ही नाम वाला होता है जैसे कि वस्तुतः परमात्मा ही पुरुष है क्योंकि वही पूर्ण है और प्रत्यात्मा के रूप में हृदय में उच्छाल भी है ऐसी स्थिति में क्षर और अक्षर जो कि पूर्ण नहीं है उनको भी पुरुष कह दिया गया क्योंकि पुरुष के अधिगम के ये द्वार है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 क्यूँकि तो जड भरत जी का वचन है श्रीमद भागवत में रहुगण के प्रति न सूर यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न साह मनंती जो सूर्य होते हैं विचार कुशल मनीषी होते है वे तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रख कर ही तत्व विचार करते है गुलाब का पुष्प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 तो त्विक दृष्टि से ही विचार हो सकता है उस समय इनके नाम और रूप की पृथक से आलोचना या गणना नहीं होगी इसी प्रकार से घट भी है कुल्लर भी है सकोरे भी हैं लेकिन इनके उपादान कारण की दृष्टि से विचार करने पर इन सब सबकी मृनमयता सिद्ध होती है अतः न सूर यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शे नीति पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश ये पंचभूत हैं हमारा आपका शरीर और जितना भी बाह्य स्थूलक प्रपंच है पंचभूतों का तारतम्य संघात है इस दृष्टि से विचार करेंगे तो चौरासी लक्ष्य में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 कार्य होने के कारण उनका नश्वर होना सिद्ध है अतः जो कुछ कार्य प्रपंच है वह सब क्षर है क्षयशील है क्षेत्र कोटि का पदार्थ वह तो ही क्षयशील है नश्वर है एक बहुत विचित्र बात है कि आत्म वेदम सर्व सर्व खदम ब्रह्म अहमे वेदम सर्व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 इन सब वचनों की संगत कैसे लगेगी उपासना का प्रकरण है नहीं कि अध्याहार कर लिया जाए अन्य में अन्य का बुद्धि पूर्वक अध्याहार उपासना में किया जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव इस प्रकार से तब यहाँ पर विचार यह करना चाहिए विवर्त का लक्षण यहाँ चरित्थ सर्वम खल विदम ब्रह्म ब्रह्म तो सच्चिदानंद लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जगत की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है अन्य है यह अतः सत है यह क्योंकि दृश्य संयोगास्पद वियोगास्पद है इसलिए दुखप्रद भी है ऐसी स्थिति में ब्रह्म सच्चिदानंद है और जगत असच्चिदानंद से होता है फिर जगत की ब्रह्म रूपता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है यही विवर्त का लक्षण होता है रज्जु की सर्प रूपता तो सर्प की रूपता भी सिद्ध हो जाती है रज्जु तत्व ही सर्प के रूप में उल्लसित होता है तो सर्पो रजुरीयम सबका सर्प प्रतिषेध करके अधिष्ठान रूप से उसकी रज रूपता का निश्चय होता है उपदेश होता है विवर्तवाद तो को स्वीकार किए भिन्हा सर्वम खलवेदम ब्रह्म अहम वेदम सर्वम आत्मी वेदम सर्वम आदिश्रुतियों आध, का अर्थ नहीं लगता क्यूँकी लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से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 क्षर हो या अक्षर है ऐसी बात नहीं ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वह अभी ही है बहुत विचित्र बात है घट की आयु बहुत कम है यद्यप मृत्यु का उसका उपादान है लेकिन अंत में मिट्टी भी कार्य है पृथ्वी भी कार्य है एक दिन उसको भी नष्ट होना ही है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 तो सांख्यों के यहाँ तो आकाश भी कार्य है तो महाप्रलय के दशा में उसका भी विलय होता है वेदांतियों के मत में योगियों के मत में आकाश भी कार्य है तथा महाप्रलय के दशा में उसका भी विलय होता है अब उसके विलय पर विचार करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा लेकिन नैयायिकों के मत में वैशेषिकों के मत में तो आकाश कोई कारी कोटि का पदार्थ ही नहीं है बेबू है न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है परंतु यहाँ तो सर कोटि में आकाश भी आ जाता है क्योंकि तस्माद हुआ ए तस्माद आत्मा आकाशासभ होता उस परमात्म तत्व से प्रत्येगात्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ महासर्ग के प्रारंभ में आकाश उत्पन्न होता है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 कि भूमि निष्ठ गंध गुण वो जल कर, कर लेता है भूमि निष्ठ जल नामक गंध नामक गुण के न रहने पर भूमि कारण करषक जल के रूप में परिणत हो जाती फिर भगवान तेज में वह बल और वेग भर देते हैं काल रूप से कि तेज आपोनिष्ठ या जलनिष्ठ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 इच्छा द्वेश सुखम दुःखम संघात चेतनाधित तत् क्षेत्र भगवद गीता का तेरावा अध्याय तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेवच इंद्रिया दशैक च पंच गोचरा इसमें चौबीस तत्वों का वर्णन किया गया जो संख्योक्त विधा से प्राप्त है उसमें अव्यक्त को छोड़ दीजिए तो तेईस तत्व रह जाते हैं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 लेकिन अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदुति नहीं करती या शक्ति की चमत्कृति है दूसरी चमत् कृति क्या है अपने विकारों कार्यो उल्लासों विलासों को लेकर भी शक्तिमान अपने आश्रय को सदुती नहीं होने देती इस संदर्भ में पंचदशी कार्य विद्यारायण स्वामी जी ने दृष्टान्त दिया मृनिष्ठ जो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 सुनहरी माला दिख जाए तो आह्लादित कर तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति में सिद्धि में भी हमारा प्रारब्ध काम देता है यानी स्वप्नावस्था में किसी की रोज पिटाई हो और स्वप्न अवस्था में रोज राजा राजाधिराज बन के कोई रहे दोनों मिथ्या तो मलाई खाना तो बढ़िया है पिटाई खाना तो ठीक नहीं है राधा कृष्ण जी ने एक उदाहरण दिया एक कुमार कुंभकार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 देवराज इंद्र भी थे कुबेर भी थे वरुण भी थे आज जो सुभग है वरम रोही साईं बाबा के हाथ की तरह तरफ <laughs> सुभग देवरा देवता लोग वरदान देते हैं लो है हम लोग यो देवता अब अगर उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ यमराज के समान या उपनिषद के इंद्र के समान तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो कथोपनिषद के यमराज के समान कदाचित तो तत्वज्ञ नहीं और उपनिषद के आठवें अध्याय के इंद्र के समान कदाचित तो एक सौ एक वर्ष तप करके तत्वज्ञ नहीं हुए तो देवराज इंद्र पद पर प्रतिष्ठित करने वाला जो पुण्य वो जब क्षीण हो जाएगा तब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 कोई बहुत ऊंचे पुण्य का उदय हो गया और प्रारब्ध बन गया फलोपभोग के लिए उद्यत हो गया वह पुण्य तो देवराज इंद्र बन सकता है कुबेर वरुण बन सकता है गंधर्व बन सकता है यह कर्म की महिमा है कि दुर्भाग सुभाग हो जाता है सुभाग दुर्भाग हो जाता है जो दुर्भाग और सुभाग नहीं होना चाहता बिल्कुल स्वरूप होकर ही रहना चाहता है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 व्यवहार साधक जो ज्ञान होता है वो तो अज्ञान के समान सापेक्ष होता है किसका ज्ञान किसका ज्ञान अज्ञान को भी चाहिए न किसका अज्ञान और ज्ञान को भी चाहिए किसका ज्ञान तो रज्जु का ज्ञान ही न हो रस्सी का ज्ञान ही न हो तो रस्सी सर्प धारा माला भूचर दंडादि के रूप में क्यों परिलक्षित हो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 तो सांख्यो ने इसे पेटेंट कर लिया अब किसी वेदांती से भी कहे प्रकृति क्या चीज है तो ब्रह्म का नाम लेगा ले या त्रिगोण में प्रकृति का नाम लेगा वेदांतियों पर भी प्रभाव डाल दिया सांख्यो ने प्रचार तंत्र तंत्री को कहते सांख्यो के सिद्धांत का इतना प्रचार हुआ कि वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें झटपट अर्थ ब्रह्म लगेगा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 सीधे ब्रह्म का परिणाम जगत को मानते एक विचित्र बात प्रकृति या माया को स्वीकार न करने पर विवर्त से बच तो सकते लेकिन साक्षात या केवल ब्रह्म को उपादान कारण सिद्ध नहीं कर सकते ध्यान जा होगा बहुत अच्छा है ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा सोता सो ही रहे <laughs> मन करता है, मैं भी सो जाऊ यहीं पर श्रोता जब सावधान हो रीड की हड्डी सीधी करके बैठे तब तो विषय तो कठिन है कठिन तो है फिर हम शास्त्र की हत्या तो नहीं कर सकते श्रोता को रिझाने के लिए शास्त्र की हत्या तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर ये हमारी सिद्धि नहीं है सचमुच में है यत्र रघुनाथ कीर्तन है या नहीं यहाँ पर आप ही सोता नहीं है सप्तर्षि ऐसा भी श्रोता हनुमान जी आदि भी सोता और हम लोग उनको उनकी उपस्थिति को जान के प्रवचन करते हैं इसलिए हंसी मजाक प्रवचन के नाम पर तो उनको तो कष्ट होगा नवाएंगे ही नहीं तो आप ही स्रोता नहीं है स्वामी जी को मालूम है हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है समन्वय साम्राज्य संरक्षण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 समन्वय साम्राज्य संरक्षण उसका नाम है तो मैं बोलता जाता था एक छोटी सी कुटिया में मैं रहता था वहां तुलसी के कुछ पौध लगे थे दो मेढक प्रवचन जब हम पढ़ाने का समय होता था उससे दस मिनट पहले आकर दो मेढक मेढक वहां बैठ जाते थे के पास और जब तक हम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 वस्तुता यह स्वरूप लक्षण है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म सचित आनंद तीन तत्व तो नहीं है तीन शब्दों के द्वारा लक्षित होने पर भी तत्व एक है यज्ञान मद्वयम यज्ञान मद्वयम तत्व तो वो जो अद्वय ज्ञान है अब प्रश्न उठा तो परिणत हो सकता है जगत के रूप में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 नहीं अभावग्रस्त नहीं उसी का नाम तो हो गया अनिर्वचनीय नहीं उसी का नाम माया हो गया शब्द से बचने का प्रयास किया गया ना अर्थ से तो नहीं बच पाए न ये भी बुद्धि कौशल है सीखने की आवश्यकता है हमारे सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं वस्तु शक्ति हमारे वल्लवाचार्य कहते प्रमेय बल <laughs> अर्थ से ही है शब्द ही बदल दिया इसीलिए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 उसी को श्वेता सोतर उपनिषद में माया भी कहा गया माया कहे तो अव्यक्त कहे तो प्रधान कहे तो तमस भी उसको उपनिषदों में कहा गया है वो एक तत्व है जो ब्रह्मा और जगत के बीच में द्वार का काम करता है उसी को यहाँ पर अक्षर पुरुष कहा गया अब अक्षर भी दो प्रकार का होता है भगवत गीता के आठवीं अध्याय के अनुसार अवाद्य कोटि का अक्षर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 आत्मविज्ञान को न सहने के कारण वो क्षर भी है तो अक्षर भी क्षर हो जाता है उदाहरण के लिए अब परिभाषा कंसार बोल रहे हैं और पंचदशी कंसार अनुसार पंचदशी में कहा गया ना प्रती स्तोर बाधा किन्तु मिथ्यात्म निश्चय अप्रतीति का नाम बाधा नहीं है योग से अप्रतीति तो हो जाती है लेकिन बाध करने की क्षमता योग में नहीं है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 क्योंकि राजू का अज्ञान बना हुआ है राजू का अज्ञान तो बना हुआ है लेकिन घन अंधकार छा जाने के कारण राजू के सर्प रूप में प्रती नहीं हो रही है तो यहाँ सर्प के निवृत्ति हुई न कि सर्प का बाद हुआ तो महाप्रलय में शेष रहने पर अज्ञान कौन पुरुष के अतिरिक्त प्रकृति महाप्रलय में शेष रहती है इसकी भी बात मैंने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 दोनों के योग से जगत की उत्पत्ति बानी जाती है क्षेत्र क्षेत्र संयोगात संयोग तद विधि भरतर सभा यावत संजायत किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ संयोग तद सभा और जब दोनों विद्यमान होंगे तब तो संयोग होगा इसलिए प्रकृति को सांख्यो की शैली में अनादि मान लेने पर भी प्रकृति पुरसचय व विध्य नादि भावी अनादि मान लेने पर भी आगे का जो वचन मैंने कल कहा था विकारांश च गुणांश सेवा विद्धि प्रकृति सम्भवान विकारों की जननी है वो प्रकृति और गुणों का अभिव्यंजक संस्थान है वो प्रकृति सुख दुख आदि उससे व्यक्त होते हैं तो सविशेषता प्रकृति में चली गई ना निर्गुण प्रकृति से नहीं होगी इसलिए विद्यमानता होने पर भी अगर सविशेषता है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 ब्रह्म का वर्णन वो मान ही सकते हैं विभर्ति भरण पोषण करने वाला यो लोकत्र महाविष्य विभर्ति अव्यय ईश्वर लेकिन बीच में पड़ा हुआ है अव्यय विभर्त भी है ईश्वरा भी है दोनों के बीच में पड़ा हुआ अव्यय अब हम मुख्य किस स्थान किसको दें दे शास्त्रार्थ की विधा होती है ईश्वर को दें दे? अंतिम में ईश्वर है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 उसके अणगुण ईश्वर शब्द का विभर्ति शब्द का अर्थ करना पड़ेगा ये शास्त्र लगाने की अर्थ लगाने की परंपरा होती है जिसका प्रशिक्षण लेना बहुत तो आवश्यक तो फिर यहां पर क्या हुआ ईश्वर ईशंशील विभर्ती भरण पोषण करने वाला लेकिन यह प्रकरण तुरी का आ गया अव्यय पद को देखते हुए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 वो कौन पुरुषोत्तम तत्व है स्व किसको कहते हैं जो तो किसी अन्य से प्रकाशित तो ना हो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो स्वेतर सबका उभासक हो अभिभाषण क्रिया का कर्तृत्व भी सविता प्रकाश के समान जिसमें उपचारित हो तादृश न हो ये तादृश न हो अविद्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसको क्या कहते हैं स्व हमारे पूज गुरुदेव का ग्रंथ अहमर्थ वहाँ से बोल रहा हूँ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 तो स्वरूप वैभव के बल पर ही वहाँ पर भरण क्रिया का कर्तृत्व उपचारित होता है वास्तव में विभक्ति का अर्थ वहाँ पर क्या है स्वरूप की विद्यमानता मात्र से सत्ता चित्ता प्रियता का आधान इनमें हो जाता है यही भरण पोषण है और ईश्वर यहाँ पर भी माओपाधिक चैतन्य का वर्णन शंकराचार्य जी ने नहीं माना क्यूँकी अक्षराधअप चौथम फिर अर्थ गड़बड़ा जाएगा तो ईश्वर कार्य अर्थ क्या है वहां भी स्वरूप भूता जो शक्ति है ईशन नियमन अपने आप हो जाता है अब कोई अध्यापक आ गए तो गाली दे के डा मार के ही बच्चों पर नियमन करेंगे क्या प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए पढ़ाने वाली है पढ़ाने वाले कक्षा में नहीं है लगता है चिड़िया खाना है तो बच्चे कितने को करते है मीठे अध्यापक के आते ही लगता है कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया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 अगर माओपाधिक चेतन का तो सबको जो जानता है वो सर्वज्ञ और तुरी का प्रकरण है तो सर्व होता हुआ जो व्यक्ति मात्र है जिस अखंड विज्ञान में सर्व अध्यस्त है उसका नाम हो गया सर्वज्ञ तो इसको अधिक न बढ़ा असुयोग तधा तो अन्य टीकाओं को भी पढ़ लेंगे उससे भी कुछ भाव आएगा तो बताएंगे काल से हर हर महादेव